देहाभिमानशेन चिंबसी पुत्रक बोधोहान खेन तीत सुखी निसंगो निसक्रियोसी स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हिते शो समाधिम अयमीते त्वया सनुस्तिसीया व्यात विश्व थयि प्रोत यथार्थत शुद्ध बुदस्व मगम क्षुद्र नीरपेक्षो निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलाशय अगाधबुदीरक्षुब्द साकारम चिमात्रृ वीतिराल तोपदेश न पुनर्व संभव वादर तथे यथेवा दर्शनस्ते परमेश्वर सरीरे परीता योमा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 तो तोतापुरी ने कहा ऐसा करो जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और दो टुकड़े कर देना रामकृष्ण का तलवार वहां कहा से लाऊंगा तो जो तोतापुरी ने कहा वही अष्टावक्र का वचन है तोतापुरी ने कहा ये काली की प्रतिमा कहां से ले आए हो वहीं से तलवार भी ले आना ये भी कल्पना है इसे भी कल्पना से सजाया संवारा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 सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना हम वस्तुतः अगर शरीर होते तो बदलाहट बड़ी मुश्किल थी हम वस्तुतः शरीर नहीं है हम वस्तुतः तो शरीर के भीतर छिपा जो चैतन्य वही वो जो साक्षी दृष्टा है देहाभि पासन चिरम बद्धो असि पुत्र बोधो अहम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 दो सेकंड नहीं बीते होंगे कि पहली पंथी में एक आदमी ने हाथ उठाया फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने फिर दूसरी पंथी में हाथ उठे फिर तीसरी पंथी में पंद्रह सेकंड में पूरी क्लास में अमोनिया गैस पहुंच गई और अमोनिया गैस उस बोतल में थी ही नहीं वो खाली बोतल थी धारणा तो परिणाम हो जाता है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 बुलाले जवानों को मजबूत आदमियों को धक्के देने लगे अंधेरे को क्या वो जीतेगा कभी यद्यपि यह परिभाषा सही है कि अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है लेकिन इस परिभाषा में थोड़ा समझ लेना अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है ये सच है चित्त वृत्तियों का शून्य हो जाना योग है ये सच है लेकिन बात को उल्टी तरफ से मत पकड़ लेना अंधेरे का ना हो जाना प्रकाश है इसलिए अंधेरे को ना करने में मत लग जाना वस्तुतः स्थिति दूसरी तरफ से है प्रकाश का हो जाना अंधेरे का ना हो जाना है तुम प्रकाश जला लेना अंधेरा अपने आप चला जाएगा अंधेरा है ही नहीं अंधेरा केवल अभाव है पतंजलि कहता है चित्तवृत्तियों को शांत करो तो तुम आत्मा को जान लोगे अष्टवक्र कहते हैं आत्मा को जान लो चित्त चित्तवृत्तियां शांत हो जाएंगी आत्मा को जाने बिना तुम चित्त चित्तवृत्तियों को शांत कर भी ना सकोगे आत्मा को न जानने के कारण ही तो चित्त चित्तवृत्तियां उठ रही हैं समझा अपने को कि मैं शरीर हूं तो शरीर की वासनाएं उठती हैं समझा अपने को कि मैं मन हूं तो मन की वासनाएं है उठती हैं जिसके साथ तुम जुड़ जाते हो उसी की वासनाएं में प्रति होती प्रतिबिंबित होती तुम जिसके पास बैठ जाते हो उसी का रंग तुम पर चढ़ जाता है जैसे इस फटिक मणि को कोई रंगीन पत्थर के पास रख दे तो रंगीन पत्थर का रंग मणि पर झलकने लगता है लाल पत्थर के पास रख दो मणि लाल मालूम होने लगता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 गर्मी में ज्यादा प्यास लगेगी सर्दियों में कम प्यास लगेगी ये शरीर की जरूरतें यह ज़रूर की शरीर की तरंगें, हैं भूख प्यास शरीर के शोक मोह मन की कोई छूट जाता तो दुख होता है क्योंकि मन पकड़ लेता है राग बना लेता है कोई मिल जाता है प्रिजन तो सुख होता है कोई परिजन छूट जाता तो दुख होता है कोई अप्रिजन मिल जाता है तो दुख होता है अप्रिजन छूट जाता है तो सुख होता है लेकिन ये मन के खेल आसक्ति और विरक्ति के खेल आकर्षण और विकर्षण के खेल जिस आदमी के भीतर मन ना रहा उसके भीतर फिर कोई शोक नहीं कोई मोह नहीं ये तरंगे मन की और जन्म मरण जन्म मरण तरंगे प्राण की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 साधु ने कहा फजीती तूने भी खूब नाम रखा ऐसे तो सभी स्त्रियां फजीती होती हैं तूने नाम भी खूब चुनकर रखा तेरा नाम क्या है साधु उसको हुआ कि तो नाम साधु हंसने लगा है उसने कहा तू खोजी छोड़ तू तो जहां बैठ जाएगा फजीतियां वही आ जाएंगी कोई कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं तेरा बेवकूफ होना काफी है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 दूसरा उन्हीं का सगा साथ खड़ा था उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता कुत्ता नहीं न हो न हो ही है तो दो आदमी गलत नहीं हो सकते फिर भी उसने कहा कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं लेकिन अब कमजोर था कह तो रहा था लेकिन ही भीतर की नीव हिल गई थी उसने कहा कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं बकरी उसने कहा कि बकरी इसको बकरी कहते